अथ वैराग्य रत्न वैराग नाम यक कहत है उभय भेदति जान पर अपर दो कहत है तिन का करू बकार तीन का करु बखान अपर काय विस्तार यत्तमान व्यतिरेक एक इंद्रिय अरुवशिकार वशीकार है तीन विधि तीव्रतर तीव्र मंद जो इनको को धारण करे सोई पावे गुप्ता सोई, सोई पावे गुप्ता अर्थ यह है कि एक ही वैराग्य के पर और अपर दो भेद हैं इसमें अपर वैराग्य के चार भेद हैं यतमान व्यतिरेक एक और वशीकार वशीकार भी मंद तीव्र और तीव्रतर ऐसे भेद से तीन प्रकार का होता है ये सब एक ही वैराग्य की तारतम्यता करके भेद कहे जाते हैं परंतु जितनी वैराग्य माला है उससे तात्पर्य स्थूल सूक्ष्म लोक परलोक के जो पदार्थ हैं उन सब के त्याग करने ही का है भोग लोक परलोक का मन में रह रारा सुतवित गेह का करना चाहे त्याग ऐसी बात विचार के छणि गये नृपराज धारण कर निर्वेद को कीना ना अपना का अपना काज। अर्थ यह है कि स्त्री पुत्र धन आदि इस लोक के जितने भोग पदार्थ हैं और अमृतपान अप्सरादिक जो ब्रह्मलोक के भोग हैं उन सब का राग मन से जिसने दूर किया है और उनके त्याग करने की इच्छा जिसको उत्पन्न हुई है उस पुरुष को ऐसा विचार करना चाहिए कि इन भोग पदार्थों में सुख होता तो राजा लोग राज को छोड़ के वैराग्य को क्यों धारण करते इसी से जाना जाता है कि पदार्थों में सुख नहीं है जो पदार्थों में सुख होता तो उन राजाओं को तो बहुत से पदार्थ प्राप्त थे इस प्रकार अपने चित्त में विचार करना चाहिए कि विषयों के भोग से सुख नहीं होता है किंतु विषयों के त्याग में ही सुख है इसी युक्ति के न्याय को विचारना चाहिए कि विषयों में जो सुख प्राप्ति की इच्छा है उसको त्याग के सर्व विषयों का त्याग करना चाहिए क्योंकि जिन राजाओं को सर्व भोग पदार्थ प्राप्त थे उनको भी सुख नहीं हुआ तो हमारे को कहां से सुख होगा इस प्रकार से जो विचार करता है सो ही वास्तव में मनुष्य है जो मनुष्य शरीर पाके ऐसा विचार करके वैराग्य धारण नहीं करता है वह गर्धप के समान है इसी पर तेरे को एक राजा साधु शोक निवर्तन न्याय सुनाते हैं सो तू सुन एक राजा को मंद वैराग्य उत्पन्न हुआ था मंदवैराग्य का लक्षण है कि न तो विषयों का त्याग होना और ना भोग होना उभयतः संदेह ही रहता है इस प्रकार वह राजा दोनों तरफ संदेह करके शोका तुर हुआ तब कामदार मंत्री आदि सभी लोग राजा की दशा देख के चिंता में रहे और आपस में विचार किया करते कि राजा की तो ऐसी दशा हो गई है कि जैसे कोई सर्प चूहे को धोखे में छुंदर पकड़ लेता है तब वह उसको खाता भी नहीं और उसको छोड़ता भी नहीं है क्योंकि उसको खावे तो वह तो उसके नेत्र फोड़ दे इसी प्रकार राजा को भी कोई बड़ा भारी खेद आके प्राप्त हुआ है इसकी निवृत्ति का कोई उपाय करना चाहिए क्योंकि सच्चा मंत्री भी वही है जो अपने महाराज को दुख प्राप्त होने पर उसकी निवृत्ति का उपाय करें नहीं तो सुख में तो बहुत मंत्री हो जाते हैं जब इस प्रकार मंत्रियों ने विचार करके अच्छे बुद्धिमान पंडितों को बुला के पूछा कि महाराज राजा को तो बड़ा भारी शोक हुआ है उसकी निवृत्ति का कोई उपाय आप बताइए मंत्रियों की बात सुन के पंडितों ने कहा कि शोक निवृत्ति तो कोई साधु महात्मा करते हैं इससे तुम किसी साधु को ढूंढ के लाओ तब मंत्री ने चारों तरफ ढूंढने वाले भेज दिए किसी जगह गुरु चेला दो साधु मिल गए उस समय वे अपनी कुटिया को लीप रहे थे ढूंढने वालों ने उनको नमस्कार किया और कहने लगे कि महाराज आप कृपा करके चलिए हमारा राजा बड़े शोक को प्राप्त हुआ है उसके शोक को आप निवृत्ति कीजिए तब गुरु ने कहा कि बहुत अच्छा और चेले से कहा कि जाओ राजा के शोक को निवृत्त करो वह मिट्टी से भरा हुआ ही चल दिया और उनके संग में राजा की कचहरी में आया तब राजा ने उस महात्मा की तरफ देखा और उसको बेढंगा देख के उस राजा को हंसी आई और अपने पास में उसके बाद से गादी बिछवा दी तब तो मिट्टी से भरे हुए शरीर से उस गादी पर एकदम गिर गया क्योंकि डोल डोलढंग दुनिया बेढंग फकीर अर्थात जैसा राजा तैसे ही फकीर वह राजा कहने लगा कि महाराज आप में और गधे में कितना फर्क है आप बताइए वह महात्मा अपने और राजा के बीच के जमीन हाथ से नाप कर कहने लगा कि गधे में और हमारे में दो हाथ का फर्क है तब तो राजा लज्जित होके बोला कि महाराज आपने तो हमारे को ही गधा बनाया मैं किस रीति से गधा हूं सो कहिए उस महात्मा ने उत्तर दिया कि हमने अपनी युक्ति से तुमको गधा नहीं कहा है किंतु तुम्हारे जैसे को शास्त्र ही गधा कहता है आत्मात्मस्थम वेतिमूढ़ संसारकूपे परिवर्ति यत्म रूपम विषया भुक्ते मतह मत स साक्षार भावार्थ यह है कि आत्मा को परमात्मा रूप करके तुमने नहीं जाना है और संसार रूपी कूप में पड़े हुए हो इसी से तुम मूढ़ हो और आत्मा का जो व्यापक रूप है सो भी तुमने नहीं जाना है और यथकंचित वैराग्य के होने से पदार्थों में दोष दृष्टि होने के कारण उनको भी भोग नहीं सकते हो ऐसे पुरुष को ही शास्त्र ने साक्षात गर्धब कहा है इस प्रकार के लक्षण तुम्हारे में घटते हैं इसी से तुमको गधा कहा गया है इस रीति से जब मंद वैराग्य वाले को भी गर्दव कहा है तो जिसको सर्वथा वैराग्य का अभाव है उसके गर्धभ पने में क्या संशय है वह तो साक्षात गर्धभ ही है उससे परे और गर्धव कौन होगा यह दशा गृहस्थ की कही है जो वैराग्य को धारण करके विषयों का त्याग नहीं करता है वह लाख गर्धभों का गर्दब है इससे जिसने घर ग्राम छोड़कर वैराग्य धारण किया है उसको स्त्री संग तथा पैसे का संग्रह नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दोनों वैराग्य के नाश करने वाले हैं महात्मा पुरुषों का तो वैराग्य ही धन है वैराग्य जिसके नहीं होता है उसी को साधु लोग कंगला कहा करते हैं और जिसको वैराग्य से भी वैराग्य होता है वही सबसे उत्तम कहा जाता है सब पदार्थों से वैराग्य को उत्तम और निर्भय कहा है भोगे रोग भयम् सुखे क्षय भयम् विनृपाला भयम मने हा नि भयम जयरीपुय रूपे जरा शास्त्रे भय गुणे काये भयम का भय वस्तु भया भुवी नृणा वैराग्य में वैराग्य में भय इस रीति से महात्मा पुरुषों ने वैराग्य ही को सर्व पदार्थों से उत्तम और निर्भय कहा है यही कारण है कि वैराग्यवान पुरुष सर्व पुरुषों से उत्तम और निर्भय दिखाई देता है इसी पर एक राजा वजीर न्याय सुनाते हैं एक राजा का वजीर किसी समय अपने स्वामी से बात करता था तब वह राजा किसी और ही तरफ काम कर रहा था इससे वजीर की बात सुन नहीं सका तो भी एक दो बार उस वजीर ने कहा परंतु राजा की निगाह वजीर की तरफ नहीं हुई तब वजीर हैरान होकर अपने को धिक्कार देता हुआ चल पड़ा और अफसोस करने लगा कि देखो यह भी मनुष्य है और हम भी मनुष्य ही हैं परंतु हम लोभ मोह के वश होकर कैसे दीन हो रहे हैं हम तो महाराज महाराज करते हैं और वह हमारी तरफ नजर करके भी नहीं देखता है इससे हमारे को है ऐसी दीनता ने ही हमको दीन किया है और ये लोभ मोह ही हमारे से नीच कर्म करवाते हैं इससे इनका त्याग ही करना योग्य है ऐसा विचार करके वह राजा का वजीर सर्व का त्याग करके बन को चला गया जब राजा को खबर हुई कि वजीर साहब तो बन के बन को चले गए, तब राजा ने और मंत्रियों से कहा कि चलो वजीर को मना के लावेंगे राजा और दूसरे मनुष्य जहां पर वजीर था वहां पहुंचे और राजा ने वजीर को देखा कि वो लंबे पैर पसार जमीन पर पड़ा है राजा उसके पास जाके बोलने लगा तब वजीर नहीं बोला तो राजा दो चार बार बात करने लगा तो भी वह नहीं बोला। तब राजा कहने लगा कि वजीर साहब आपने इस प्रकार कब से किया तब वजीर ने कहा कि हाथ सिकोड़े जब से इस प्रकार वजीर के उत्तर देने पर राजा ने बहुत सी विनती की कि आप हमारा कसूर माफ कीजिए और शहर को चलिए तब वजीर ने अपने मन में विचार किया कि एक ही दिन के वैराग्य से राजा हमारे आगे हाथ जोड़ के विनती करता है तो जाना जाता है कि यह वैराग्य कोई बड़ी चीज है इसको त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस राजा के भय से हमारा शरीर कंपायमान होता था वो इस वैराग्य के बल से एक सू के प्रतीत होता है इस प्रकार विचारने लगा और राजा हैरान होकर अपने नगर को लौट आया वैराग्य की श्रेष्ठता के संबंध में एक दो पुरुष के परस्पर श्रेष्ठता विवाद न्याय को और भी श्रवण कर वह इस प्रकार है कि किसी जगह दो पुरुष रहते थे एक ने कहा कि चलो भैया ठाकुर जी के दर्शन करें तब दूसरा कहता है कि ठाकुर जी तो मैं ही हूं यह सुन प्रश्नकर्ता ने कहा कि तुम ठाकुर जी हो तो मैं मुकुट हूं तब उसने कहा कि मैं किरीट हूं इस पर दूसरे ने कहा कि मैं पुष्प हूं तब पहले ने कहा कि मैं भवरा तो दूसरा बोला कि मैं सूर्य हूं पहले ने कहा कि मैं कर्ण हूं दूसरे ने कहा कि मैं दानी हूं पहला बोला कि मैं निर्चाह हूं तब दूसरे ने कहा कि इसमें आगे बढ़ने को और कोई भी रास्ता नहीं है वास्तव में ऐसी निर्चाह वैराग्य से ही होती है इससे भी जाना जाता है कि वैराग्य से बड़ा और कोई भी पदार्थ संसार में नहीं है इसलिए जिज्ञासु पुरुषों को अवश्य चाहिए कि वैराग्य को ही धारण करें यह बात सुनके शिष्य पूछता है कि वैराग्य का कारण कौन है उसका स्वरूप तथा फल क्या है और अवधि कितनी होती है सो कृपा करके बताइए श्री गुरु कहते हैं कि पूर्व जो नित्य अनित्य पदार्थ का दृढ़ विवेक हुआ है उससे अनात्म पदार्थ में दोष दृष्टि हुई है यह दोष दृष्टि वैराग्य का कारण है और विषयों का मन से त्याग करना वैराग्य का स्वरूप है और दीनता से रहित होकर दीनों का सा स्वांग धारण करके फिरना ही वैराग्य का फल है और संसार के जितने भोग पदार्थ हैं उन सब को मृगतृष्णा के जलवत जानना जैसे मृग तृष्णा के जल से किसी की भी प्यास दूर नहीं होती है तैसे ही पदार्थों से किसी की तृष्णा नहीं जाती है इससे उनके त्याग करने से ही अमृत भाव की प्राप्ति होती है यही वैराग्य की अवधि है सर्व वेद शास्त्रों से विद्वान पुरुषों ने यही तत्व निकाला है इसी से इसको रत्न कहा है श्री वैराग्य रत्न समाप्तम